रास्टीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशेक्षान परिशत की केंद्रीय शैक्षिक प्राउद्योगी की संस्थान द्वारा निर्मित प्रसुत है कक्षा दो के छात्रों के लिए कारिक्रम तीन बेहने की बात है गर्मी सर्दी और बरसात तीनों में झगड़ा हो गया तीनों अपने-अपने को सबसे अच्छा बताने लगी पहले गर्मी गरम होकर बोली मैं कहती हूं मैं अच्छी हूं अरे गर्मी सब दूघसे घब राते हैं मुझे सब चाहते हैं इसलिए मैं तुमसे अच्छी हूु सर्दी सब से अच्छी है अरे वा कि यह बीखोब रही गर्मी न लोग घब राते हैं तू सर्दी तुमसे भी तो लोग घब राते हैं सब मुझे ही प्यार करते हैं सब कहते हैं वर्षा का मौसम बहुत अच्छा है <laughs> अरे चिपचिपी बरसात तू कहां से आ टपकी <laughs> तू तो कीचड़ लेकर आती है तुझसे तो हर एक दूर दूर रहना चाहता है आहाहा पानी ना बरसे तो अनाज कहां से आए इसलिए मैं वर्षा सबसे अच्छी हूं अरे वाह भिन्न-भिन्न भी तू तो मक्खी मच्छर लेकर आती है और मेरे आते ही यानी सर्दी में मच्छर मक्खी सभी उड़नछी हो जाते हैं वाह अरे सर्दी तू ये भी तो बता कि जब तू आती है तो लोग इतन से चीटुरते हैं गिदाते गिदाते हैं और कहते हैं जाड़ों जाड़ों जाड़ा ने पूरी जाड़े की अम्मा बहुत बुरी अरे गर्मी तू क्यों बड़बड़ बड़ कर बात करती है री तेरे आते ही लोग कहते हैं बचो बचो भई गर्मी आई गर्मी आई अंगारे बरसाती आई सबकी प्यास बढ़ाती आई लूओं से जुल साती आई आई आग लगाती आई बचो बचो भई बचो बचो भई गर्मी आई गर्मी आई गर्मी आई अरी गर्मी तेरी गर्मी से लोग परेशान हो जाते हैं तू सर्दी तेरी ठंड से न जाने कितने ठठुर ठठुर कर मर जाते हैं मेरी वर्षा को देख अरी भिन भिनी बरसात हो ज्यादा शेखी मत बाघा तू तो कीडे मकोडों को लेकर खच पच खच पच करती आती है तेरी वज़े से लोग घर में दुबगते हैं और मैं मैं लोगों को सैर कराती हूँ थंडाई शर्बत बराफ आइस क्रीम खिलवाती हूँ है ना गर्मी कितनी अच्छी तुम दोनों भले ही अपने-अपने शेखी बघार लो पर सबसे अच्छी मैं ही हूं क्या कहने सर्दी के मौसम के नहीं सबसे अच्छी मैं मैं गर्मी हूं नहीं सबसे अच्छी मैं बरसात हूं बच्चों इस तरह सर्दी गर्मी और बरसात आपस में झगड़ा करने लगी तीनों में झगड़ा बहुत बढ़ गया तभी वहां राजा का मंत्री आया उसने उन तीनों को समझाया कि भाई आपस में झगड़ा मत करो राजा के दरबार में चलो महाराज तुम्हारा फैसला कर बस बच्चों गर्मी सर्दी और वर्षा महाराज के दरबार में पहुंच गए राजा का दरबार लगा हुआ था राजा ने देखते ही पूछा भाई क्या बात है तुम तीनों क्यों झगड़ा करती हो वर्षा तुम बताओ क्या बात है बरसात बोली महाराज यह गर्मी कहती है कि मैं सबसे अच्छी हूं यह सर्दी कहती है मैं सबसे अच्छी हूं लेकिन मैं कहती हूं मैं सबसे अच्छी हूं महाराज हमारा फैसला कर दीजिए बरसात की बात सुनकर राजा ने कहा पहले हम तुम अपनी अपनी अच्छी। अच्छाई तो बताओ तभी तो फैसला हो सकेगा हां तो गर्मी पहले तुम सुनाओ अपनी अच्छाई यह सुनकर गर्मी बोली हे हे, सुनो महाराज मेरी कौन बराबरी कर सकता है मार्च अप्रेल मई और जून तक मेरा बोल बाला रहता है मैं सब के लिए अच्छे अच्छे फल लेकर आती हूं ककड़ी तर्बूस खर्बूजा तो लाती ही हूं फलों का राजा आम भी मैं ही लाती हूं और फसल को मैं ही पकाती हूं गे हूं जो चना पागर लोग नाचने लगते हैं और महाराज खोली का त्योहार मैं ही तो लाती हूं इसलिए महाराज मैं सबसे अच्छी हूं महाराज मेरे लिए तो सभी तरस्ते हैं मुझे बड़े प्यार से बुलाते हैं बले में घा अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर चार माह मेरी धूम रहती है। गरमी जिन आमों को लाती है, उन्हें मैं ही तो पकाती हूँ. और काले काले जामून मैं ही लाती हूँ. सावन की तीच और रक्षा बंधन का त्योहार मैं ही तो मनवाती हूँ. कुल Bhaiya rakhi ki tum mere laaj rakho re bhaiya rakhi ki tum mere laaj rakho जूलों पर मैं ही जुलवाती हूं, मल verw Har 매 कि गवाती हूं, घे वर फैनी बच्च के लिए मैं ही लेकर आती हूं, खृष्ण जन्म के गीत जन्मास्टमी पर मैं ही गवाती हूं, जब बर्शा हुती है काली-काली घटाएं आती हैं, भ श्वहर धर दर, दर, दर, दर बादल गर� तो बच्चे हंसते हैं खिलखिलाते हैं पानी में उछलते हैं कूदते हैं नहाते हैं पानी में नाव चलाते हैं और गीत गाते हैं वर्षा आई वर्षा सीओटाती आई ताल तलैया पानी लाई खेतो में हरियाली लाई हमको भाई तुमको भाई वर्षा आई पर... महाराज मुझे सभी चाहते हैं इसलिए मैं सबसे अच्छी हूं अब बच्चों बरसात बैठ गई सर्दी ने अपनी बात बताई महाराज आप तो जानते ही हैं नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने मेरी धूम रहती है मेरे आते ही बरसात की कीचड़ मक्खी मच्छर सब दूर हो जाते हैं मैं सब के लिए तिल के लड्डू और गजक लेकर आती हूं बच्चों के लिए मूमफली भी मैं ही लाती हूं और हां महराज दीवाली का द्योहार मैं ही तो लाती हूं अरे इस दीवाली के दिन बच्चे कितने पटा के छु� सब लोग घरों में दिए जलाते हैं अरे मकर संक्रांति पर गरम-गरम बड़े कचौड़ी मैं ही तो खिलवाती हूं बड़ा दिन यानी कि क्रिसमस का त्यौहार मैं ही मनावाती हूं इसलिए महाराज मुझे सभी लोग सबसे ज्यादा प्यार करते हैं मैं सबसे अच्छी हूं ना बच्चों यह कह कहकर सर्दी बैठ गई महाराज ने गर्मी सर्दी और वर्षा की बात सुन ली इसके बाद महाराज ने फैसला सुनाया गर्मी तो मार्च अप्रैल मई और जून चार महीने तक छाई रहती हो होली मनवाती हो फसल पकवाती हो तुम अच्छी हो और बरसात तुम जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर चार महीने पानी देती हो तुम ना हो तो फसल ही नहीं होगी सब भूखे मर जाए तुम ही तीज राखी जन्माष्टमी जैसे त्यौहार लाती हो घेवर हेनी की सौगात लाती हो तुम भी अच्छी हो और सुनो सर्दी तुम नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी में मक्खी मच्छर भगाती हो सफाई और तंदुरुस्ती लेकर आती हो दिवाली जैसा त्यौहार लाती हो vor que jat que la tío és li topi axiho. Ahha Tom me cull vorrà nehi Ti no hi axio Jau jagro nahí' car rauó. Nachxo, cudo, hasçò aau qui et gau I no etchi no no din ho achhi din la la la la la la la la के इन रिये शेक्षिक प्राउध द्योगी की संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तो थे कक्षा प्रस्तो थे कक्षा प्रस्तो थे क...